अध्याय आठ कुछ दिनों पश्चात जब भय पैदा करने वाली हत्याओं का प्रभाव कम हुआ तब कुछ जानवरों को याद आया या ऐसा लगा जैसे उन्हें याद आया कि छठवा आदेश था कि कोई जानवर कभी भी किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा यद्यपि यह बात किसी ने सुअरों या कुत्तों के सामने नहीं कही थी लेकिन यह महसूस किया गया यह हत्याएं आदेशों से मेल नहीं खाती थी क्लोवर ने बेंजामिन से आदेश का छठवां अध्याय पढ़ने के लिए कहा और जब पहले की तरह बेंजामिन ने मना किया तब वह म्यूरियल को ले आई म्यूरियल ने छठा आदेश उसके लिए पढ़ा वह इस प्रकार था कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा बिना किसी कारण के आखिर के चार शब्द उनकी याददाश्त से बाहर हो गए थे लेकिन उन्होंने देखा कि आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ था साफ तौर पर गद्दारों के वध का उचित कारण था क्योंकि वे स्नोबॉल के साथ मिले हुए थे पिछले वर्ष की अपेक्षा पूरे साल सब जानवरों ने पवन चक्की के पुनर्निर्माण में खूब मेहनत की उसकी दीवार की मोटाई पिछले बार के निर्माण की अपेक्षा दुग्नी थी और पूर्व निर्धारित तिथि तक काम समाप्त करना था इसके साथ ही फार्म के नियमित कार्यों को भी संपन्न करना था इसके लिए कड़े परिश्रम की जरूरत थी कुछ पल ऐसे भी थे जब जानवरों को लगा कि वे अधिक घंटे काम कर रहे थे परन्तु खाना उन्हें जोंस के समय के बराबर भी नहीं मिल रहा था इतवार की सुबह स्क्वीलर अपने आगे के पंजों पर लंबे कागज़ के टुकड़े पर लिखे आंकड़ों की सूची पढ़कर उन लोगों को सुनाता जिससे सिद्ध होता कि हर तरह की खाद्य सामग्री में 200, 300 और 500 प्रतिशत तक की परिस्थितियों के अनुसार बढ़ोतरी हुई है इससे जानवरों को अविश्वास करने की कोई वजह नहीं दिखी खासतौर पर जब उन्हें विद्रोह के पहले की स्थिति स्पष्ट रूप से याद नहीं आ रही थी फिर भी बहुत दिन ऐसे भी थे जब उन्हें लगा कि आंकड़ों की जगह उन्हें ज्यादा आहार मिले तो अच्छा है अब सब निर्देश उन्हें स्क्वीलर व अन्य सुअर के द्वारा ही मिला करते थे खुद नेपोलियन भी दो सप्ताह में एक बार से ज्यादा लोगों को नहीं दिखता था जब वह दिखता भी था तब वह अपने कुत्तों के अमले के साथ होता साथ ही एक काला मुर्गा भी होता जो तुरही वादक की तरह कुकड़ू कू करते हुए उसके आने की सूचना देता इसके बाद नेपोलियन अपना भाषण देता यह कहा जाता कि फार्म हाउस के भीतर भी नेपोलियन दूसरों से अलग कक्ष में रहता था वह अपना भोजन भी अकेले करता जहां दो कुत्ते उसकी सेवा में रहते और वह हमेशा बैठक में कांच की अलमारी में रखी क्राउन डर्बी खाने की थाली पर ही भोजन करता यह घोषणा भी की गई कि दो वार्षिकोत्सव के अलावा नेपोलियन के जन्मदिन के अवसर पर भी बंदूक की गोली दागी जाएगी अब नेपोलियन को केवल नेपोलियन कहकर नहीं पुकार सकते थे अब हमेशा औपचारिक रूप से उसके लिए संबोधन होता हमारे नेता कॉम्रेड नेपोलियन अन्य सुवर चाहते थे कि उसे निम्न उपाधियों से भी पुकारा जाना चाहिए जैसे सभी जानवरों के पिता मानव जाति का भय भेड़ों का रक्षक बत्तखों का दोस्त आदि आदि स्क्वीलर की आंखों से आंसू गालों से होकर बहते रहे जब वह नेपोलियन की बुद्धिमत्ता उसके दिल की अच्छाई सर्वत्र उसका जानवरों के प्रति प्रेम भाव का बखान करता यहां तक कि विशेषकर उन दुखी जानवर के लिए भी जो अभी भी अज्ञानता और गुलामी में दूसरे फार्म में रह रहे थे यह एक आम बात हो गई थी कि हर उपलब्धि और प्रत्येक भाग्योदय के चक्र का श्रेय नेपोलियन को दिया जाता अक्सर सुनने में आता कि एक मुर्गी दूसरे से कहती हमारे नेता दोस्त नेपोलियन के मार्गदर्शन में मैंने छह दिन में पांच अंडे दिए या पोखर में पानी पीते हुए दो गायें बोलती दोस्त नेपोलियन के नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कैसा अच्छा स्वाद है पानी का फार्म की प्रचलित आम भावना की अभिव्यक्ति मिनिमस द्वारा लिखी गई कविता दोस्त नेपोलियन में अच्छी तरह की गई है जो इस प्रकार से है अनाथों का दोस्त खुशियों का फुहारा सुअरों के खाने का भगवान आह कैसे मेरी आत्मा प्रज्वलित होती जब मैं देखता उसकी शांत और प्रभावशाली आंखों में जैसे आकाश में सूरज हमारा दोस्त कॉम्रेड नेपोलियन वह है दाता उन सब का, जिनसे करते सब प्राणी प्रेम दिन में दो बार भरपेट आहार मिलती साफ घास पाते लोटने का उल्लास सब प्राणी छोटे या बड़े सोते शांति से अपने बाड़े में आप करते देखभाल सबकी हमारे दोस्त कॉम्रेड नेपोलियन होता अगर मैं दूध पीता सुअर हो जाता इतना बड़ा वह यहाँ तक कि माप ग्लास हो या बेलन सीख लेना चाहिए उसे वफादारी व सच्चाई आपके प्रति हाँ उसकी पहली बोली होगी दोस्त कॉमरेड नेपोलियन नेपोलियन ने इस कविता को स्वीकृत किया और खलिहान में सात आदेशों के सामने वाली दीवार में अंकित करवा दिया उसके ऊपर स्क्वीलर द्वारा सफेद रंग से बनाई गई नेपोलियन की तस्वीर को मढ़ा गया था इस बीच विम्पर की संस्था के द्वारा नेपोलियन फ्रेडरिक और पिल्किंगटन के साथ एक जटिल समझौते में व्यस्त था इमारती बल्लियों का ढेर अभी भी बिका नहीं था दोनों में से फ्रेडरिक उनको पाने में ज्यादा उत्सुक था लेकिन वह उचित दाम देने को तैयार नहीं था उसी समय एक नई अफवाह फैली कि फ्रेडरिक और उसके आदमी पशु फार्म में हमला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं और पवन चक्की को नष्ट कर देंगे जिसके निर्माण ने उनके अंदर घोर ईर्ष्या भर दी थी पता चला था कि स्नोबॉल अभी भी पिंचफील्ड फ़ार्म के अंदर ही छिपा हुआ था ग्रीष्म ऋतु के मध्याहन में जानवरों के बीच में खलबली मच गई यह सुनकर कि तीन मुर्गियों ने आगे आकर यह स्वीकारा है स्नोबॉल से प्रेरित होकर उन्होंने नेपोलियन की हत्या करने का षडयंत्र किया है उन्हें तुरंत मार डाला गया और नेपोलियन की सुरक्षा के लिए नई एहतियात और सावधानियां ली गईं रात में उसके बिस्तर को चार कुत्ते पहरा देते हर कोने पर एक कुत्ता था और पिंक आई नाम के युवा सुअर का काम था कि उसके खाने से पहले सब तरह के भोजन को चखना ताकि नेपोलियन कोई विषाक्त भोजन ना ले ले उसी समय यह बताया गया कि नेपोलियन ने इमारती बल्लियों का ढेर मिस्टर पिलकिंगटन को देने की व्यवस्था की है उसके साथ एक नियमित समझौता भी हो रहा था जिसके तहत कुछ उत्पादनों का आदान प्रदान पशु फार्म और फॉक्सवुड के बीच होगा नेपोलियन और पिलकिंगटन के बीच के रिश्ते बहुत कुछ दोस्ताना हो गए थे हालांकि सब चीज़ों का संचालन विम्पर के द्वारा हो रहा था जानवर पिलकिंगटन पर एक आदमी होने की वजह से अविश्वास करते पर फ्रेडरिक की जगह उसको वरीयता देते जिससे उन्हें डर और घृणा थी जैसे जैसे गर्मी बीतती गई और पवन चक्की का निर्माण समाप्ति की ओर आ रहा था भविष्य में आने वाले विश्वासघाती हमले की अफवाहें तेज और तेज होती गईं। ऐसा कहा जा रहा था कि फ्रेडरिक की मंशा उनके विरुद्ध 20 बंदूकधारी लोगों को लेकर आने की है और उसने पहले से ही न्यायाधीश और पुलिस को रिश्वत भी दे दी है ताकि जब उसको पशुफार्म के स्वामित्व वाले दस्तावेज मिलेंगे तो वे उससे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और यही नहीं पिंच फील्ड से भयावह कहानियों की खबरें मिल रही थीं कि फ्रेडरिक जानवरों पर किस तरह के जुल्म करता है उसने कैसे बूढ़े घोड़े को चाबुक मार मारकर उसकी हत्या कर दी उसने गायों को भूखा मार दिया उसने कुत्तों को आग में फेंककर मार डाला वह अपने मनोरंजन के लिए शाम को मुर्गों के गर्दनों में उस तरह के फलक के टुकड़े बांधकर उनको आपस में लड़वाता है जब उन्होंने अपने दोस्तों पर किए गए ऐसे कृत्यों के बारे में सुना तब जानवरों का गुस्से से खून खोल गया उनका मन करता कि उन्हें वहां जाकर पिंचफील्ड पर हमला करने की इजाजत मिले ताकि वहां से आदमियों को भगाकर जानवरों को आजाद किया जा सके लेकिन स्क्वीलर ऐसे उतावले काम न करने और दोस्त कॉम्रेड नपोलियन की कूटनीति पर विश्वास करने की सलाह देता फिर भी फ्रेडरिक के खिलाफ़ भावनाएं अपनी चरम सीमा पर थीं एक इतवार की सुबह नपोलियन खलीहान में आया और स्पष्ट किया कि उसने कभी भी इमारती लकड़ियों का ढेर फ्रेडरिक को बेचने का नहीं सोचा था उसने कहा कि इस तरह के क्षुद्र व्यक्तियों के साथ संपर्क रखने की सोच उसके प्रतिष्ठा के स्तर से नीचे की होती कबूतर जो अभी भी विद्रोह फैलाने के बारे में बात करने के लिए भेजे जाते थे उनको फॉक्सवुड के आसपास भी फटकना वर्जित कर दिया गया था और उन्हें निर्देश दिए गए थे कि वे अपना पुराना नारा मानवता की मृत्यु की जगह नया नारा फ्रेडरिक को मौत का प्रयोग करें ग्रीष्म के अंत तक स्नोबॉल के नए कारनामों का पर्दाफाश हुआ गेहूं की फसल में जंगली घास मिली हुई थी और पता चला था कि अपनी रात के एक सैर के समय में स्नोबॉल ने मक्के के बीज के साथ जंगली घास के बीज मिला दिए थे एक नर बत्तख जो इस षडयंत्र का भागीदार था उसने स्क्वीलर के सामने अपना यह पाप कबूल किया था और उसके तुरंत बाद ही उसने जहरीली काली बेर खाकर आत्महत्या कर ली थी जानवरों को अब पता चला कि स्नोबॉल को कभी पशुशूरवीर प्रथम श्रेणी की उपाधि मिली ही नहीं थी जैसा कि अभी तक काफ़ी लोग विश्वास करते थे गौशाला के युद्ध के बाद से यह सिर्फ एक अफवाह थी जिसे स्नोबॉल ने खुद ही फैलाया था उसको अलंकृत करने की जगह उसको युद्ध स्थल पर कायरता दिखाने के लिए उसका बहिष्कार किया गया था एक बार फिर से कुछ जानवरों ने इसे हैरानी से सुना लेकिन स्क्वीलर ने जल्दी ही उनका संदेह दूर करते हुए समझा दिया कि उनकी याददाश्त में कुछ कमी रह गई थी हेमंत ऋतु में एक ही समय में फसलों की कटाई और पवन चक्की के काम को पूरा करना यह एक जबरदस्त और थकावट भरा प्रयास था पवन चक्की का काम पूरा हो गया था मशीनों की स्थापना अभी बाकी थी और विम्पर इसके उपकरणों की खरीदारी का सौदा कर रहा था हालांकि ढांचा तैयार था हर मुश्किल की घड़ी में खराब अनुभवहीनता प्राचीन औजार दुर्भाग्य और स्नोबॉल की गद्दारी के बावजूद काम अपने तय समय पर पूरा हो गया था थके हुए लेकिन गर्व के साथ जानवर अपनी इस श्रेष्ठ कृति के चारों तरफ चलकर निहार रहे थे जो उनकी आँखों को पहली बार के निर्माण से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और तो और दीवारें भी दुगनी मोटी थीं बारूद के विस्फोट के सिवा इसको कोई भी नहीं गिरा सकता था और जब उन्होंने सोचा कि कैसे उन्होंने मेहनत की है कौन कौन सी निराशाजनक परिस्थितियों से वे ऊपर उठे हैं और उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा जब पंखे चलेंगे और डायनमो शुरू होकर काम करने लगेगा जब उन्होंने ये सब सोचा तब उनकी थकावट गायब हो गई और वे सब जीत की चितकार करते हुए पवन चक्की के चारों तरफ नाचने लगे खुद नेपोलियन अपने कुत्तों के साथ आया और अपने पूर्ण हुए काम का निरीक्षण किया उसने व्यक्तिगत रूप से जानवरों को उनकी सफलता पर बधाई दी और घोषणा की कि मिल का नाम नेपोलियन मिल होगा दो दिन बाद खलिहान में जानवरों की विशेष सभा बुलाई गई वे आश्चर्य में रह गए जब नेपोलियन ने बताया कि इमारती लकड़ियों का ढेर उसने फ्रेडरिक को बेच दिया है कल फ्रेडरिक की गाड़ियां आएंगी और उनको ले जाएंगी पिलकिंगटन की दोस्ती के दौरान पूरे वक्त नेपोलियन वास्तव में फ्रेडरिक के साथ गुप्त समझौता करने में लगा था तब फॉक्सवुड के साथ सारे रिश्ते तोड़े जा चुके थे अपमानित करने वाले संदेश पिलकिंगटन को भेजे जा चुके थे कबूतरों को पिंचफील्ड फार्म जाने को मना कर दिया था अपना नारा फ्रेडरिक को मौत की जगह पिलकिंगटन को मौत करने को कहा गया उसी समय नेपोलियन ने जानवरों को आश्वासन दिया कि पशु फार्म पर होने वाले हमले की खबर पूरी तरह से झूठी है और फ्रेडरिक की अपने जानवरों के प्रति क्रूरता की बातें भी बढ़ा चढाकर की गई हैं यह सब अफवाहें शायद स्नोबॉल और उसके जासूसों द्वारा फैलाई गई हैं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्नोबॉल आखिरकार पिंचफील्ड फार्म में नहीं छुपा हुआ था और वास्तव में वो वहां अपनी जिंदगी में कभी गया ही नहीं था ऐसा कहा जा रहा था कि वो फॉक्सवुड में है वही रह रहा है काफी ऐशो आराम के साथ असल में वह पिछले कई वर्षों से पिलकिंगटन में भाड़े का सिपाही था नेपोलियन की चतुराई की वजह से सभी सुअर हर्षोन्माद में थे पिलकिंगटन के साथ दोस्ताना दिखावा करके फ्रेडरिक को उसने मजबूर कर दिया अपना दाम 12 पाउंड बढ़ाने के लिए स्क्वीलर ने कहा कि नेपोलियन की श्रेष्ठ दिमागी गुणवत्ता इस बात से झलकती है कि उसने किसी पर भी विश्वास नहीं किया फ्रेडरिक पर भी नहीं फ्रेडरिक लकड़ियों का भुगतान चेक से करना चाहता था जो एक कागज का टुकड़ा मात्र लगता था जिसमें मूल्य चुका देने का वचन लिखा हुआ था लेकिन नेपोलियन उससे ज्यादा चतुर था उसने मांग की कि भुगतान पांच पाउंड के नोट से हो जो उसे लकड़ियां उठाने से पूर्व मिल जाए फ्रेडरिक ने भुगतान पहले ही कर दिया था और पवन चक्की के कलपुर्जे खरीदने के लिए वह राशि काफी थी इस दौरान इमारती लकड़ी को तेजी से ले जाया गया जब वह सब चली गई तब खलिहान में दूसरी विशेष सभा जानवरों के लिए हुई जहां उन्होंने फ्रेडरिक के दिए हुए बैंक नोटों का निरीक्षण किया खूबसूरती से मुस्कुराते हुए और अपने पदक पहने हुए नेपोलियन पुआल के बिस्तर से बने चबूतरे पर विराजमान था उसके बगल में चीनी मिट्टी की थाली में सुव्यवस्थित ढंग से धन रखा था जिसे फार्म हाउस की रसोई घर से लाया गया था जानवर उसको जी भर देखते हुए उसके पास से निकलते चले गए और बॉक्सर ने अपने नथूने बढ़ाकर बैंक नोटों को अच्छी तरह से सूंघा और हल्की फुल्की सफेद वस्तु उसके सांस से थोड़ी हिली डुली तीन दिन बाद वहां भयानक हल्लागुल्ला हुआ पीले पड़ चुके चेहरे के साथ विम्पर साइकिल पर दौड़ता हुआ आया आंगन में उसको फेंका और सीधे फार्म हाउस के अंदर भागा दूसरे ही क्षण नेपोलियन के घर से दम घोटने वाली क्रोध से भरी चिंघाड़ सुनाई पड़ी क्या हुआ था इसकी खबर जंगल की आग की तरह पूरे फार्म में फैल गई बैंक नोट फर्जी थे फ्रेडरिक को लकड़ियां मुफ्त में ही मिल गई थी नेपोलियन ने तुरंत सब जानवरों को बुलाया और कठोर आवाज में फ्रेडरिक को मृत्युदंड की सजा सुनाई उसने कहा कि गिरफ्तारी पर फ्रेडरिक को जिंदा उबाल दिया जाएगा उसी वक्त उसने चेतावनी दी कि इस विश्वासघाती कृत्य के बाद निकृष्टतम या सबसे बुरे की उम्मीद करनी चाहिए फ्रेडरिक और उसके आदमी पहले से अपेक्षित हमला कभी भी कर सकते हैं फार्म की ओर आते हुए हर रास्ते के द्वार पर पहरेदार लगा दिए गए साथ ही में कबूतरों को मैत्रीपूर्ण संदेश के साथ फॉक्सवुड भेजा गया इस उम्मीद से कि पिलकिंगटन के साथ फिर से सौहार्दपूर्ण रिश्ते बन सकें दूसरी सुबह ही हमला हो गया जब जानवर नाश्ता कर रहे थे वहां पहरेदार भागते हुए खबर लेकर आए कि फ्रेडरिक अपने साथियों के साथ पांच बंद फाटकों से अंदर आ चुका है निडरता से जानवर उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निकल पड़े लेकिन इस बार उन्हें सरलता से विजय हासिल नहीं हुई जैसी गौशाला के युद्ध में हुई थी वहां पंद्रह आदमियों के बीच करीब आधा दर्जन बंदूकें थीं, और जैसे ही वे पचास कोस पास आए उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया जानवर भीषण विस्फोट और तेज गोलाबारी का सामना नहीं कर पाए और नेपोलियन की तमाम कोशिश व बॉक्सर के लंबे भिड़ंत के बावजूद उन्हें पीछे हटना पड़ा उनमें से बहुत पहले से ही घायल हो चुके थे उन्होंने फार्म की इमारतों में शरण लिया और दरारों और छोटे छिद्रों से सावधानीपूर्वक झांकने लगे पूरा बड़ा सा बागवान पवन चक्की के साथ अब दुश्मनों के हाथ में था कुछ क्षण के लिए नेपोलियन भी असहाय लग रहा था बिना किसी शब्द के वह ऊपर नीचे तेज चाल से चल रहा था उसकी पूंछ कड़ी हो गई थी और बीच बीच में फड़क रही थी फॉक्सवुड की तरफ आतुर निगाहें डाली जा रही थीं। यदि पिलकिंगटन और उसके लोग उनकी सहायता करें तो इस दिन भी जीत मिल सकती है लेकिन इसी क्षण चार कबूतर जिनको एक दिन पहले भेजा गया था लौटे उनमें से एक पिलकिंगटन से एक कागज का टुकड़ा लेकर आया था उसमें लिखा हुआ था तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए इस बीच फ्रेडरिक और उसके लोग पवन चक्की के सामने रुके जानवर उनको देख रहे थे और उनके बीच हताशा की मर्म ध्वनि फैल गई दो आदमियों ने लोहे की छड़ और लोहार का हथौड़ा निकाला वो पवन चक्की को मारकर गिराने वाले थे असंभव, नेपोलियन चीखा उसके लिए हमने दीवार को बहुत मोटा बनाया है वो इसको हफ्ते भर में भी नहीं गिरा पाएंगे हिम्मत रखो दोस्तों लेकिन बेंजामिन उन लोगों की गतिविधि बड़े ध्यान से देख रहा था दोनों लोहे की छड़ों और हथौड़ों से पवन चक्की की नींव पर एक बड़ा सा सुराख कर रहे थे धीरे से और कुछ कौतुकता से बेंजामिन ने अपना लंबा थूथन हिलाया मैंने ऐसा ही सोचा था उसने कहा क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है वे क्या कर रहे हैं कुछ पल में ही वे उस सुराख में बारूद भरके विस्फोट कर देंगे डरे हुए जानवर इंतजार करने लगे इमारतों की शरण से बाहर निकलना अब नामुमकिन था कुछ मिनटों के बाद लोग सब दिशाओं में भागते दिखे फिर वहां एक कर्णभेदी गर्जना हुई कबूतर हवा में चक्कर काटने लगे और नेपोलियन के अलावा सब जानवर पेट के बल जमीन पर लेट गए और अपने चेहरे छिपा लिए जब वे दोबारा उठे तो जहां पवन चक्की हुआ करती थी वहां काले धुएं के बादल घिरे हुए थे धीमे धीमे उसे हवा बहा के ले गई पवन चक्की का अस्तित्व समाप्त हो चुका था इस दृश्य से जानवरों का खोया हुआ साहस वापस आ गया कुछ पल पहले का डर और निराशा की जगह अब उनका क्रोध था ऐसे घृणित और तुच्छ कृत्य के खिलाफ बदले की एक शक्तिशाली चीख गुंजायमान हुई और अगले निर्देश का इंतजार किए बिना ही आक्रमण करने के लिए सीधे दुश्मन की ओर अग्रसर हो चले इस समय उन्होंने क्रूर गोलियों की परवाह नहीं की जो उन पर ओलावृष्टि की तरह पड़ रही थी यह एक वहशी और पीड़ादायक युद्ध था लोग बार बार गोली दाग रहे थे और जानवर पास आते तब उन्हें छड़ी और भारी जूतों से मारते एक गाय तीन भेड़े और दो बत्तखें मारी गईं और लगभग सभी घायल हो गए थे नेपोलियन भी जो जंगी कार्यवाही का संचालन पीछे से कर रहा था गोली से उसकी पूंछ का छोर खंडित हो चुका था लेकिन आदमी लोग भी सही सलामत नहीं रह सके उनमें से तीन के सिर टूट गए थे बॉक्सर के खुरों के प्रहार से दूसरे का पेट गाय के सींगों द्वारा फाड़ दिया गया था जैसी और ब्लूबेल ने अन्य की पतलून ही निकाल ली थी और जब नौ कुत्ते जो नेपोलियन के अपने अंगरक्षक थे जिन्हें उसने चक्कर लगाकर झाड़ियों के आड़ से हमला करने का निर्देश दिया था तब उन्होंने अचानक आदमियों के पास आकर आक्रामक ढंग से भौंकना शुरू किया तो उनमें घबराहट फैल गई उन्होंने देखा कि वे खतरों में घिर रहे हैं फ्रेडरिक ने चिल्लाकर अपने साथियों को समय रहते बाहर निकालने को कहा और दूसरे ही क्षण दुश्मन कायरता से अपनी जान बचाकर भागने लगे खेत के अंत तक जानवरों ने उनका पीछा किया और कुछ को उन्होंने अंतिम लातें भी मारी जब वे कांटे वाली झाड़ियों के बीच से भाग रहे थे वे जीत गए थे लेकिन वे थके थे और खून से लथपथ थे और धीरे से लड़खड़ाते हुए वापस फार्म की तरफ चले घास पर बिछी उनके दोस्तों की लाशें देखकर उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और कुछ समय के लिए दुख भरी खामोशी के साथ उस जगह पर रुके जहां कभी पवन चक्की हुआ करती थी हां वह जा चुकी थी उनकी मेहनत की लगभग आखिरी निशानी जा चुकी थी उसकी नींव तक आंशिक रूप से नष्ट हो चुकी थी और इस बार पुनर्निर्माण में पहले की तरह वे गिरे हुए पत्थरों का प्रयोग नहीं कर सकते थे इस बार पत्थर भी गायब हो गए थे विस्फोट की जबरदस्त शक्ति ने उन्हें हजारों फीट की दूरी तक फेंक दिया था ऐसा लग रहा था जैसे पवन चक्की कभी थी ही नहीं फार्म के पास जैसे वे पहुंचे स्क्वीलर जो पूरी लड़ाई के वक्त बिना बताए अनुपस्थित था कुलाचे मारते हुए अपनी पूंछ हिलाते हुए मुख पर संतुष्टि का भाव लिए उनकी तरफ आया और सब जानवरों ने सुना फार्म के इमारतों की दिशा की तरफ से आती हुई बंदूक का एक गंभीर धमाका यह बंदूक किस लिए चली बॉक्सर ने कहा अपनी विजय के उत्सव में स्क्वीलर बोला कौन सी जीत बॉक्सर बोला उसके घुटनों से खून बह रहा था उसका एक जूता खो चुका था और खुर में दरार पड़ी थी और पिछले पैर में दर्जनों गोलियां फंसी हुई थी कौन सी जीत दोस्त क्या हमने अपनी मिट्टी से दुश्मनों को नहीं भगाया है पशु फार्म की पवित्र भूमि से लेकिन उन्होंने पवन चक्की नष्ट कर दी है और हमने उस पर दो साल से काम किया था क्या हुआ हम दूसरी पवन चक्की बनाएंगे हमारा मन किया तो हम छह पवन चक्की बना लेंगे दोस्त तुम इसे सराह नहीं रहे हो कि हमने कितना महान काम किया है जिस जमीन पर हम खड़े हुए हैं उस वक्त उसको दुश्मनों ने अधिग्रहित कर लिया था और अब शुक्र है दोस्त नेपोलियन के नेतृत्व का हमें इसकी हर इंच जमीन वापस मिल गई है तब जो पहले हमारे पास था वह हमने वापस जीत लिया है बॉक्सर बोला यह हमारी जीत है स्कूलर ने कहा वे लंगड़ाते हुए अहाते के अंदर आए बॉक्सर के शरीर के अंदर धसी गोलियां बहुत पीड़ा कर रही थीं उसने अपनी पवन चक्की की नींव से लेकर पुनर्निर्माण तक कड़ी मेहनत की थी और पहले ही अपने को इस काम के लिए तैयार करने की कल्पना भी कर ली लेकिन पहली बार लगा कि वह 11 वर्ष का हो गया है और शायद उसकी मांसपेशियां वैसी नहीं रहीं जैसे पहले हुआ करती थीं लेकिन जब जानवरों ने हरा झंडा लहराते हुए देखा और फिर बंदूक चलती सुनी इस बार कुल सात बार गोलियां दागी गई थीं और भाषण सुना जो नेपोलियन ने दिया था उनको उनके व्यवहार पर बधाई देते हुए ऐसा लगा कि आखिरकार उन्होंने एक महान जीत हासिल की है युद्ध में मारे गए जानवरों को श्रद्धापूर्वक दफनाया गया बॉक्सर और क्लोवर ने गाड़ी को खींचा जो ताबूत गाड़ी का काम कर रही थी और नेपोलियन ने खुद जुलूस का नेतृत्व किया दो दिन पूरे उत्सव के लिए रखे गए गाने भाषण हुए और बंदूक चली हर जानवर को इनाम में एक सेब दिया गया चार छटाक मक्के के दाने चिड़ियाओं को मिले और दो बिस्कुट प्रत्येक कुत्ते को दिए गए यह घोषणा हुई कि इस लड़ाई को पवन चक्की का युद्ध के नाम से जाना जाएगा नपोलियन ने एक पारितोषिक पदक का सृजन किया हरे झंडे का ऑर्डर जो उसने खुद को दिया आम खुशी के जलसे में बैंक नोटों की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को भुला दिया गया इसके कुछ दिनों पश्चात सुवरों को फार्म हाउस के तहखाने में रखी विस्की की पेटी मिली जब पहली बार घर पर रहना शुरू किया था तब इसकी अनदेखी कर दी गई थी उस रात फार्म हाउस से ऊंचे स्वर में गाने की आवाज आ रही थी जिसमें सबके आश्चर्य की वजह थी इंग्लैंड के पशु की धुन करीब साढ़े नौ बजे नेपोलियन जोन्स की गेंदबाज़ी वाली टोपी पहने हुए पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हुए साफ दिखा तेजी से आंगन में चौकड़ी मारते हुए आया और अंदर गायब हो गया लेकिन सुबह फार्म हाउस के ऊपर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था एक सुअर भी हिलता हुआ नहीं दिखा करीब नौ बजे स्क्वीलर ने अपनी उपस्थिति दी तब उदास भाव से धीमे चल रहा था उसकी आंखें सुस्त थीं उसकी पूंछ उसके पीछे निढ़ाल सी लटक रही थी और पूरी तरह ऐसा दिख रहा था जैसे बहुत बीमार हो उसने सब जानवरों को साथ बुलाया और उनसे कहा कि उसे एक बहुत बुरी खबर देनी है दोस्तों नेपोलियन मर रहा है दुख का माहौल फैल गया फार्म हाउस के दरवाजे के बाहर फूस बिछा दी गई और जानवर चुपचाप चलने लगे आंखों में आंसू भरे वे एक दूसरे से पूछने लगे कि वे क्या करें अगर उनका नेता उनसे दूर चला जाए यह अफवाह फैली कि स्नोबॉल ने आखिरकार नेपोलियन के भोजन में जहर मिला ही दिया ग्यारह बजे स्क्वीलर दूसरी सूचना लिए बाहर आया इस धरती में अपने अंतिम काम के तहत दोस्त नेपोलियन का एक महत्वपूर्ण आदेश है मध्यपान की सजा मृत्युदंड होगी शाम तक हालांकि नेपोलियन काफी कुछ बेहतर दिख रहा था और अगली सुबह स्क्वीलर यह कह सका कि वह अब ठीक हो रहा है उस दिन की शाम तक नेपोलियन वापस काम पर आ चुका था और दूसरे दिन यह पता चला कि उसने विम्पर को निर्देश दिया है कि विलिंगटन से मदिरा बनाने वह अर्क खींचने वाले विषयों पर किताब खरीदने का निर्देश दिया एक हफ्ते बाद नेपोलियन ने आदेश दिए कि बाग के उस पार का छोटा बाड़ा जो पहले चरागाह के लिए चुना गया था जहां वे जानवर घास खाते थे जो अब काम करने योग्य नहीं रह गए थे उस पर अब हल चलेगा यह बताया गया कि चरागाह अब लगभग समाप्त हो चुका था और उसमें दोबारा बीज बोने की जरूरत आ गई थी लेकिन जल्दी ही मालूम पड़ा कि नेपोलियन यहां अब जौ की बुआई करेगा इसी समय वहां एक अजीब घटना घटी जो शायद ही कोई समझ पा रहा था एक रात करीब 12 बजे प्रांगण में जोर से गिरने की आवाज आई और जानवर अपने बाड़े से बाहर भागे वह चांदनी रात थी बड़े खलिहान के पीछे वाली दीवार के निचले भाग में जहां सात आदेश लिखे हुए थे वहां एक सीढ़ी दो भागों में टूटी हुई पड़ी थी स्क्वीलर वहां अस्थाई रूप से भौचक्का फैला पड़ा हुआ था और उसके हाथ के पास लालटेन पड़ी थी एक रंगने का ब्रश और एक उल्टा गिरा हुआ सफेद रंग का डिब्बा कुत्तों ने तुरंत स्क्वीलर के चारों तरफ घेरा बनाया और जैसे ही वह चलने लायक हुआ उसको पहरे के साथ फार्म हाउस ले गए कोई भी जानवर अनुमान नहीं लगा सका कि इसका क्या मतलब था सिवा बेंजामिन के जिसने सब जानने के लिहाज में अपना थूथन हिलाया वह समझ तो गया था लेकिन कुछ बोला नहीं कुछ दिनों बाद म्यूरियल ने सात आदेशों को अपने आप पढ़ते हुए ध्यान दिया कि वहां एक और वाक्य था जिसे जानवरों ने गलत याद किया था वे सोचते थे पांचवा आदेश था कोई जानवर शराब नहीं पिएगा लेकिन वहां दो शब्द ऐसे थे जिन्हें वे भूल गए थे वास्तव में आदेश ऐसा था कोई जानवर शराब अधिक मात्रा में नहीं पिएगा